प्रश्नोत्तर दीप माला संन्यास जिज्ञासा वानप्रस्थ आश्रम का विधान शास्त्र में किस दृष्टि से किया है इसका क्या महत्व है व्यक्ति को वानप्रस्थ से संन्यास में कब प्रवेश करना चाहिए समाधान गृहस्थ व्यक्ति के ऊपर कुछ जिम्मेदारियां रहती है जब तक माता पिता जीवित हैं तब तक उसके प्रति जिम्मेदारी है इसके अलावा पत्नी और बच्चों के प्रति जिम्मेदारी रहती है पुत्रों को योग योग्य बनाकर काम में लगा दो और कन्याओं का विवाह कर दो तो तुम्हारी व्यवहारिक जिम्मेदारी समाप्त हो गई पत्नी चाहे तो पुत्रों के साथ रहे या तुम्हारे साथ अब तुम्हारा एक ही काम रह गया है भगवत प्राप्ति इसके लिए पहले वानप्रस्थ आश्रम में जाना पड़ता है इसका कारण यह है कि गृहस्थ में जो प्रसाद प्रमाद हुआ है शरीर में मोटापा आ गया है उसे तप रूपी अग्नि से हटाना पड़ेगा गृहस्थ में बहुत से पाप हो जाते हैं अतः तप से अपने को शुद्ध करना पड़ेगा इसलिए वानप्रस्थ आश्रम तपस्या प्रधान है बार बार स्नान करो चांद्रायण या अन्य व्रत करो धूप ठंड सहन करो इस अभ्यास से शरीर की खोट निकल जाएगी और वह शुद्ध हो जाएगा साथ में व्यक्ति उपासना भी करेगा जिससे उसका मन शुद्ध हो जाएगा तब व्यक्ति संन्यास का अधिकारी बन जाएगा धारण से कितने वर्ष बाद में जाना चाहिए, यह गणित मत लगाओ जितने वर्ष में अपना काम बने उतना समय आवश्यक है मन शुद्ध हो जाए, एकाग्र होकर आत्मरूपी लक्ष्य में तन्मय हो जाए तो अपने आप ही संन्यास की योग्यता आ जाएगी वमनाहार व्य भात सर्वे सनाज तस्याधिकार संयास्ते सन्यासे त्यक्त देहाभिमान रह जिसे संपूर्ण ऐसाओं इच्छाओं के विषय उल्टी किए हुए भोजन के समान घृणास्पद प्रतीत होते हैं ऐसे देहाभिमान से रहित पुरुष का सन्यास में अधिकार है